जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है अब क्या हुआ हुआ ये कि बिंदु के इम्ति का रिजल्ट अखबार में छपा हुआ है फेल हो गई। चलो अच्छा हुआ। मैं तो लड्डू बांटूंगी लड्डू लेकिन तुम इतना अफसोस क्यों कर रहे हो बल्कि मुझे तो फेल होने की खुशी है अगर पास हो जाती तो और पढ़ना पड़ता अब तो मैदान साफ अच्छा दा?

मैं लड़की को आगे पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ सीधी सी बात है आप जल्दी से कोई लड़का ढूंढिए और उसके हाथ पिले करिए समझे? अगर तुम्हें सास बनने का शौक है तो मुझे भी ससुर बनने का शौक है लेकिन कोई अच्छा सा लड़का भी तो मिलना चाहिए जय राधे जय राधे जय राधे कृष्ण श्रीमान आपने मुझे पहचाना आपके कपड़ों से तो ऐसा मालूम होता है की आप ब्राह्मण है लेकिन पंडित जी अब छत्ती को बंद कर दी

ये आपकी धर्म पत्नी है हाँ मैं यहाँ बैठ सकता हूँ बैठो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं श्रीमान मैं इनके आनंदपुर वाले भाई का पुरोहित हूँ <laughs> उन्हीं की जबानी मुझे मालूम हुआ है कि आपको अपने लिए एक वर की जरूरत है।, है जी है। मेरा मतलब है आपको अपनी कन्या के लिए एक वर की आवश्यकता है <laughs> <ओ>। <laughs> मैं इसीलिए आपके दर्शन करने चला आया हूँ बड़ा अच्छा किया पंडित जी जो आप आ गए

अच्छा लड़के का खानदान कैसा है खानदान अजी खानदान से तो ठाकुर हैं और नाम कुंवर प्रताप सिंह जी है अच्छा उम्र क्या है उम्र अजी उम्र तो अभी दंड बैठक निकालने की है और उसकी आमदनी क्या है पंडित जी आमदनी अजी आमदनी तो इतनी है कि अगर सारी जिंदगी दोनों हाथों से दर्द उठाए तब भी पंद्रह बीस लाख रूपया बच जाता है <laughs> जय राधे ये देखिए मैं उनकी मनोहर छवि भी लाया हूँ जय राधे कृष्ण पंडित जी

ये तस्वीर कुछ पुरानी मालूम होती है जी बात यह है ये तस्वीर बहुत दिनों से दृद्र ब्राह्मण के मैले थैले में पड़ी थी जरा मैं भी तो देखू पंडित जी आपको तो तसल्ली है ना आप चिंता मत कीजिए ये घर मेरा ठोक उजाकर देखा हुआ है ठीक है तो फिर ये तस्वीर आप यहाँ छोड़ जाइए हम अपनी लड़की की मर्जी भी तो मालूम कर ले ठीक है जी। जो आपकी इच्छा मैं दो चार दिन में पता लगाता हुआ जाऊंगा जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण

जैरा देख। जैरा देख। बिंदु, बात पूछनी। जी मम्मी, एक तस्वीर तस्वीर? लाई देख देख। कैसी लगती है? हंसी हाँ, <coughs> आ सकती थी लेकिन आई नहीं मम्मी एक बात बताओ अगर डैडी किसी फिल्म कंपनी के मालिक होते ना मालिक <coughs> तो इसे फिल्म कमेडियन जरूर बना देते तेरे रिश्ते के लिए कोई छोड़ गया ऐसे

क्या हो गया बाबा? मेरा रिश्ता और इस जंजीरें कुम दहेज की तैयारियां करो ना हाँ हाँ मगर कोई तो लड़का तो हो लड़का भी है मेरी पसंद का. अच्छा

कौन है भगवान? अभी नहीं बताऊंगी बताओ ना बेटी माँ कह जो दिया जिसको मेरे मन ने एक बार सूच किया खानदान कैसा है उम्र कितनी है आमदनी क्या है पढ़ा लिखा है या नहीं खानदान से वो शहजादा है उसकी रियासत उसका भोला दिल है उसकी दौलत उसकी सादगी

उमर मेरे लाया। जिस जिस से वो वो मिलता है है उस प्यार करने लगता है। और मां, जिसका इतना प्यारा दिल हो अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हो तो क्या हुआ ऐसे आदमी को तो बड़े बड़े विद्वान भी इज्जत की निगाह से देखते है ना लड़का अगर शरीफ है तो बस हमें और क्या चाहिए

अरे डैडी से भी तो बात करूं। बिंदु जी, ओ बिंदु जी अरे माता जी से झगड़ा हो रहा था क्या नहीं तो माँ ने तो मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है उसकी तस्वीर दिखाने लाई थी जरा हम भी तो देखें, वो खुश नसीब कौन है देखोगे? की हाँ देखो

भी इनसे शादी जरूर करना फिर भी हमारा तुम्हारा रिश्ता बना रहेगा पता नहीं क्या कह रहे हो हाँ अगर तुम्हारी शादी इनसे हो गई तो मैं तुम्हें माँ के घर पुकारूंगा <laughs> क्या? ये तुम्हारे मामा हैं? और नहीं तो क्या ये मेरी माँ के सगे भाई हैं। तुमने इनकी फोटो नहीं देखा लगे हुए अरे हाँ। इसीलिए मैं सोचू कहा <laughs>